मैं आपसे पंद्रह मिनट में कुछ बातें कहना चाहता हूं कुछ बिंदु आपके बीच में रखना चाहता हूं स्वदेशी से स्वावलंबी भारत ये बात हमें आजादी के साठ साल के बाद कहने की क्या जरूरत है क्योंकि ये बात तो लोकमान्य तिलक आजादी के पहले कहा करते थे लोकमान्य तिलक सन उन्नीस में यही बात पर जगह जगह वर्कशॉप सेमिनार सिंपोजियम्स किया करते थे स्वदेशी से स्वावलंबी भारत 1905 से 1911 तक सैकड़ों बार उन्होंने इस विषय पर परिचर्चा आयोजित की हुई इसी तरह से 1905 से 1911 के बीच में लाला लाजपत राय स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे इसी तरह से कलकत्ता के और पूरे बंगाल और भारत के बहुत बड़े क्रांतिवीर अरविंद घोष स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे हमारे देश के आजादी के बहुत बड़े नायक महात्मा गांधी आजादी के पूरे समय में माने आजादी के आंदोलन के पूरे समय में स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे तो स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात करने वाले आजादी के पहले के नेता थे अब आजादी के साठ साल के बाद हमको स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात क्यों करनी पड़ रही है क्या हमारी मजबूरी है क्या हमारी तकलीफ है हमारा दुख क्या है हमारा दर्द क्या है हमारी पीड़ा क्या है क्यों हमें यही बात कहनी पड़ रही है जो कभी गांधी जी को कहनी पड़ी लाला लाजपत राय को कहनी पड़ी विपिन चंद्रपाल को कहनी पड़ी लोकमान्य तिलक को कहनी पड़ी वही बात आज क्यों कहनी पड़ रही है अब तो आजादी आ गई है अब तो अंग्रेज चले गए हैं अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं है इस देश में तब तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे इसलिए हम स्वदेशी की बात करते थे अब आजादी के साठ साल के बाद फिर स्वदेशी की बात क्यों करनी पड़ रही है ये गंभीर प्रश्न है और वो प्रश्न मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं बात ऐसी है कि हमारे देश में पंद्रह अगस्त उन्नीस को सत्ता हस्तांतरित तो हो गई आजादी नहीं आई स्वतंत्रता नहीं आई इस देश में पंद्रह अगस्त 1947 को गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को सत्ता का हस्तांतरण हो गया स्वतंत्रता नहीं आई आजादी नहीं आई क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब है अपने तंत्र में जीना आजादी का मतलब है अपनी व्यवस्थाओं में जीना स्वदेश माने अपने देश की व्यवस्थाओं में जीना अपने तंत्र की व्यवस्थाओं में जीना तब हम स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं लेकिन आजादी के साठ साल के बाद तो एक भी तंत्र ऐसा बना नहीं इस देश में जो अपना हो जिस संसद से कानून पारित होते हैं वो संसद अंग्रेजों की बनाई हुई है वो अपनी कहां है ये गोल गुंबद जो शून्य जैसा है ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ ढांचा है 1927 में जिसको महात्मा गांधी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि बम लगा के उड़ा दो इसको गांधी जी के शब्द हैं ये संसद को उड़ा दो राष्ट्रपति भवन को उड़ा दो क्योंकि वो वौसराय का घर हुआ करता था गुलामी का प्रतीक है तो गांधी जी से किसी ने कहा कि बापू आप तो अहिंसा वाले आदमी हैं और आप कह रहे हैं इसको उड़ा दो तो उन्होंने कहा गुलामी के प्रतीकों को संभाल कर नहीं रखा जाता कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी गुलामी के दौर के प्रतीकों को साज कर संवार कर धोकर और कर रखता हमने रखा हुआ है हमारा तंत्र जो संसद हमने बनाई है दुर्भाग्य से जिसको हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं ये तो अंग्रेजों का सिस्टम है पूरा को पूरा जिसको इंग्लैंड में वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम कहा जाता है उसको हमने दुर्भाग्य से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहना शुरू कर दिया जो कहीं से भी पार्लियामेंट्री नहीं है और कहीं भी डेमोक्रेटिक नहीं आजादी आई नहीं है स्वतंत्रता मिली नहीं है बस इतनी ही स्वतंत्रता और आजादी है जो मैं आपसे कह रहा था कि पहले गोरे अंग्रेजों का शासन चलता था अब काले अंग्रेजों का शासन चलता है व्यवस्थाएं सबकी सब वही हैं कानून सबके सब वही है नीतियाँ सबकी सब वही हैं सब, सब, है, सब कुछ अंग्रेजों के जमाने का आज भी चल रहा है इस देश में इसलिए हमको आज भारत स्वाभिमान की तरफ से स्वदेशी की बात फिर करनी पड़ रही है क्योंकि सब कुछ अधूरा है पंद्रह अगस्त उन्नीस के बाद मैं आपको बहुत दुख के साथ एक बताना चाहता हूं अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया और भारत जैसे 50 देशों को गुलाम बनाया उनमें से कुछ देश हैं जैसे कनाडा है ऑस्ट्रेलिया है न्यूजीलैंड है ये एक के एन फिर जुड़ जाओ हमारे देश से तो इतनी बेशर्म हमारे देश में नेतागिरी आई है क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेजों ने ले ली है दिल दिमाग उनका वैसे ही चलता है जैसे अंग्रेजों का चलता था आज हमारा देश दुर्भाग्य से पूरा का पूरा खतरे में है क्योंकि ऐसे नेता देश में कुर्सी पर काबिज हैं जो हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं उन्होंने इतिहास से सबक नहीं सीखा है कि एक गलती जहांगीर ने की थी जिसकी सजा पूरे देश ने दो साल भुगती थी अब लग रहा है कि जहांगीर ही जहांगीर पैदा हो गए हैं मुझे तो कई बार ये व्यंग में कहने को मन करता है जहांगीर मरा नहीं है उसी की आत्मा हमारे देश के नेताओं में प्रवेश कर गई है जो देखो विदेशी कंपनी को लाने के लिए विदेश जा रहा है लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत कर रहा है हमारा देश ऐसा हो गया अब विदेशी कंपनियां घुस गई हजारों हजारों की संख्या में घुस गई इन कंपनियों ने जिंदगी के हर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया सवेरे आप सोकर उठे तो आपका टूथपेस्ट बाथरूम में जाए तो शेविंग किट्स फिर नहाए तो उसके बाद साबुन फिर कपड़ा धोए तो उसके साबुन फिर बाहर निकले तो कपड़े पहने जूते पहने चप्पल पहने क्रीम पाउडर लिपस्टिक इस्तेमाल करें सब कुछ विदेशी सवेरे से शाम तक रात को सोने जाए तो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती भी विदेशी और जिस मच्छरदानी में सोए वो मच्छरदानी विदेशी जिस बिस्तर पे सोए उसका गद्दा विदेशी गद्दे के ऊपर चादर विदेशी सब कुछ विदेशी हो गया 50 साल पहले तक तो इस देश में स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी मंत्र हुआ करता था आज इस देश के नेताओं ने विदेशी विदेशी विदेशी सब बना दिया तो आजादी के 60 बासठ साल में हर क्षेत्र में विदेशीकरण जब हो रहा हो तब स्वदेशी की बात करनी ही पड़ेगी और आजादी के साठ बासठ सालों में जब हर क्षेत्र में परावलंबन बढ़ रहा हो तो हमें फिर स्वावलंबन की बात करनी ही पड़ेगी इसलिए स्वदेशी से स्वावलंबन की बात आज हमें करनी पड़ रही मैं आपको एक बहुत खराब बात कहना चाहता हूं लेकिन वो आपको जानना जरूरी है एक सच के रूप में हमारे देश में आजादी जब आने के लिए आंदोलन चल रहा था संघर्ष चल रहा था तो नेताओं के दो वर्ग थे एक वर्ग था नेताओं का जो ये कहता था संपूर्ण आजादी चाहिए और अपनी शर्तों पर चाहिए क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश को गुलाम बनाए ये उसके संवैधानिक अधिकार का, का हनन है किसी भी देश को गुलाम बनाना किसी भी सभ्यता में किसी भी संस्कृति में किसी भी समय में परमिशिबल नहीं है उसकी अनुमति नहीं है तो एक वर्ग था देश में नेताओं का जिनमें लाला लाजपत राय विपिन चन्द्रपाल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अरविंद घोष भगत सिंह उधम सिंह चंद्रशेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस आशवा कुल्ला रामप्रसाद बिस्मिल ये सब क्रांतिकारियों की एक लंबी सूची है जो ये मानते थे कि आजादी चाहिए स्वतंत्रता चाहिए और हमारी शर्तों पर चाहिए अंग्रेजों की शर्तों पर में लेकिन इसी देश में एक दूसरा वर्ग था नेताओं का जो ये कहता था कि ना आजादी चाहिए ना स्वतंत्रता चाहिए हमको तो अंग्रेजों की साठगांठ करके सरकार चाहिए ना आजादी चाहिए ना स्वतंत्रता चाहिए अंग्रेजों के साथ कुछ दोस्ती हो जाए एक खराब शब्द है कोलिशन बन जाए अंग्रेजों के साथ गवर्नमेंट हो जाए हमारी एक नेताओं का वर्ग ऐसा भी था जिसके नेता थे पंडित मोतीलाल नेहरू जिसके नेता थे फिरोज मेहता जिसके नेता थे सुरेंद्र बनर्जी जिसके नेता थे सुरेंद्र नाथ सेन ये नेताओं का एक वर्ग था जो ये कहता था अंग्रेजों से गठजोड़ करके किसी तरह भारत में एक ऐसी सरकार बने जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू और उनके सहयोगी मंत्री हो जाएं और अंग्रेजों का प्रधानमंत्री रहे ये उसके नीचे मंत्री रहे बस देश में चलता रहे आजादी की खाए क्या मतलब स्वतंत्रता का क्या मतलब तो एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो अंग्रेजों से गठजोड़ करके सरकार बनाना चाहता था और एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो संपूर्ण आजादी और स्वतंत्रता लाना चाहता था दुर्भाग्य क्या हुआ जब ये देश आजाद हुआ तो जिस नेता के हाथ में यह कमान गई या जिन नेताओं के समूहों के हाथ में देश की आजादी की कमान गई वो वही थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर किसी तरह देश में सत्ता और गठजोड़ करना चाहते थे तो मानसिकता अंग्रेजियत वाली थी तो आजादी मिलते ही उन्होंने देश में वो कुछ भी नहीं किया जो होना चाहिए था आजादी के तुरंत बाद हमारी भाषा विदेशी हो गई क्योंकि हम गुलाम थे आजादी आई तो भाषा स्वदेशी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई हमारी भूषा विदेशी हो गई थी जो आजादी के पहले थी हमारी भूषा स्वदेशी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हमारा भोजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के बाद हमारा भोजन स्वदेशी होना चाहिए था वो नहीं हो पाया हमारा भजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के जमाने में वो भजन स्वदेशी होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया ना भाषा बदली ना भूषा बदली ना भोजन बदला ना भजन बदला और तो और भेषज हमारी औषधि जो पूरी स्वदेशी होनी चाहिए थी आयुर्वेद आधारित वो पूरी की पूरी अंग्रेजी आधारित एलोपैथी में चला गया माने आजादी के बाद बदला कुछ नहीं ना भाषा न जन न भूषा न बेशज न भजन कुछ नहीं बदला बदला क्या एक ही चीज बदली माउंट बेटन की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू माउंट की जगह उनके मंत्रिमंडल के एक्सवाईजेड और कुछ नहीं बदला इस देश में सबका सब वैसे का वैसा ही रहा हमारे देश में संविधान सभा बनाई गई संविधान सभा में बार बार बहस हुई भाषा के सवाल पर लेकिन उस मामले को पीछे अटका लटकाया गया बार बार बहस हुई कि अंग्रेजों का कोई प्रतीक हमें नहीं रखना है इस देश में उसको ऐसे ही लटका के छोड़ दिया गया सारी की सारी संविधान सभा की बहस बेकार हो गई जब उन्नीस के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भारत का संविधान बना दिया हमारे देश के लोगों ने बहुत दुख और अफसोस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत को एक हजार साल गुलाम बनाकर भारत पर शासन करने के लिए वो हमारे देश का संविधान बन गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कोमा फुल स्टॉप और भारत के संविधान का कोमा फुल स्टॉप आप मिला लीजिए कोई अंतर नहीं है उसमें और जब ये बात उठी तो ये कहा गया भाई जल्दी है जल्दी है जल्दी है इतनी जल्दी में भारत का नया संविधान नहीं बन सकता तो थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले लिया फिर अमेरिका के संविधान से कनाडा के संविधान से ब्रिटेन के संविधान से यहाँ से वहाँ से वो कटिंग पेस्टिंग होती है ना जैसे पीएचडी किए जाते हैं ना हमारे देश में दस किताबें इकट्ठी कर ली फिर उसमें से ग्यारह छप गई वैसे ही दुनिया भर की दस किताबें इकट्ठी हो गई ग्यारह हमारी बन गई भारत का संविधान जिसका सबसे बड़ा झूठ है वो वाक्य जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मार्पित करते कब किया था कोई बता दे मुझे भारत के लोगों ने उसको आत्मार्पित संविधान सभा के कुछ नेताओं ने उसको आत्मार्पित कर लिया तो भारत के लोगों ने आत्मार्पित कर लिया ये कैसे कह सकते हैं कभी रेफरेंडम करा के देख ले इस देश में कब किया था हमने आत्मार्पित उस संविधान कानून अंग्रेजों ने बनाए चौंतीस हजार को गुलाम बनाने के लिए सारे के सारे कानून बिना कोमा फुल स्टॉप के आज भी चल रहे हैं इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ इंडियन पीनल कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ सिविल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ और तो और इंडियन एविडेंस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट हम भारत के नागरिक है नहीं है ये भी अंग्रेज तय करके गए हैं उस कानून के आधार पर हम भारत की नागरिकता पाते हैं या नागरिक हो पाते हैं कानून वैसे ही हैं, भाषा वैसी है शिक्षा पूरी की पूरी जो अंग्रेज छोड़कर गए थे वही की वही है स्वास्थ्य व्यवस्था चिकित्सा व्यवस्था जो अंग्रेज छोड़कर गए थे वही की वही है हमारे देश की एक भी व्यवस्था नहीं बदली है सिवाय एक नाम बदलने के कि जहां पहले माउंट बेटन का नाम होता था कर्जन का नाम होता था लिलित का नाम होता था वॉर एसिंग्स का नाम था क्लाइव का नाम था वहां पर अब हमारे हिन्दुस्तान के कुछ देशी नाम आ गए व्यवस्था सबकी सब वही है और तो और मैं आपको एक शर्म की बात बता रहा हूं आजादी मिलने के 50 साल बाद तक हिंदुस्तान की संसद में बजट शाम को पेश होता था शाम को 5 बजे आजादी मिलने के 50 साल बाद तक क्यों जब हमारी संसद में शाम के पांच बजते हैं तो लंदन की संसद में सवेरे के साढ़े ग्यारह बजते हैं ब्रिटिश संसद में सवेरे साढ़े ग्यारह बजे किसी को सुनना हो बजट तो अंग्रेज सुन सके इसके लिए आजादी मिलने के पचास साल बाद तक सन उन्नीस तक बजट शाम को पांच बजे आता रहा इतनी गुलामी में ये देश रहा है इतनी गुलामी अंग्रेजों ने वे मातरम को बैन कर दिया था हमारे देश में आजादी मिलने के 50 साल बाद तक हमारे देश की संसद में वंदे मातरम नहीं गाया जा सका ये शर्म की बातें हैं हम सबके लिए तो इसलिए हमारा मानना है कम से कम मेरा तो मानना है आजादी आई नहीं है स्वतंत्रता मिली नहीं है स्वास्थ्य व्यवस्था चिकित्सा व्यवस्था जो अंग्रेज छोड़कर गए थे वही की वही है हमारे देश की एक भी व्यवस्था नहीं बदली है सिवाय एक नाम बदलने के कि जहां पहले माउंट का नाम होता था कर्जन का नाम होता था लिलित का नाम होता था फॉरन एस्टिंग्स का नाम था क्लाइव का नाम था वहां पर अब हमारे हिन्दुस्तान के कुछ देशी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 तो इसलिए हमारा मानना है कम से कम मेरा तो मानना है आजादी आई नहीं है स्वतंत्रता मिली नहीं है सत्ता का हस्तांतरण हो गया गोरे अंग्रेज चले गए काले अंग्रेज आ गए देश वैसे ही चल रहा है व्यवस्था वैसे ही चल रही है इसलिए न किसानों की हालत सुधरती है न मजदूरों की हालत सुधरती है न गरीबों की हालत सुधरती है न मजलूमों की हालत सुधरती है क्योंकि ये व्यवस्था जो आज चल रही है ये तो अंग्रेजों ने बनाई थी लूट के लिए खसोट के लिए बर्बादी के लिए आजादी मिलने के बाद अगर व्यवस्था वही चलेगी और आप ये कहो लूट ना हो तब तो ये होने वाला नहीं है लूट तो इस व्यवस्था का मुख्य आधार है पहले अंग्रेज लूटते थे अब हमारे ही काले अंग्रेज लूटते हैं इस देश को पहले अंग्रेज लूटते थे इस देश को और लाखों करोड़ों रुपया लंदन लेके जाते थे एक अंग्रेज का जानकारी देके मैं खत्म कर रहा हूं रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज था हिंदुस्तान आया बंगाल का राजा बन गया गवर्नर हो गया लूटना शुरू किया उसने कलकत्ता नाम के शहर को सात आठ साल लूटा लूटने के बाद सारा माल लेके लंदन गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसकी शिकायत हो गई कई लोगों ने उसकी शिकायत की कि इसने बहुत अत्याचार किए है भारत में और लूट मचाई है तो उसके खिलाफ मुकदमा चला, वो अंग्रेजों का पहला और आखिरी अधिकारी था जिसके खिलाफ मुकदमा ब्रिटिश पार्लियामेंट में चला तो एम पी कुछ खड़े हो गए और उससे पूछने लगे भाई तुमने क्या लूटा है कितना लूटा है तो कहता है कि मैंने जितना भी लूटा है उसका आकलन तो नहीं किया है लेकिन भारत से लाने के लिए पानी के मुझे नौ जहाज लगे नाइन हंड्रेड शिप्स भर के मैं सोना चांदी हीरा जवाहरात कलकत्ता से लूट कर लाया तो फिर एक अंग्रेज पूछता इसका वैल्यू बताओ तो कहता रफली वन थाउजेंड मिलियन स्टर्लिंग पाउंड्स एक अंग्रेज इतना लूट के ले गया लंदन में उसने जमा कर लिया तो ये तो अंग्रेज था जो विदेश से आया और हिंदुस्तान को लूट कर ले गया अब काले अंग्रेजों ने इस देश का बहत्तर लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए पिछले 60 साल में लूटा है और स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा कर रखा है आप बताइए इनमें और अंग्रेजों में क्या फर्क है तो इसलिए इन काले अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़नी पड़ी थी इन काले अंग्रेजों को हिंदुस्तान से ऐसे ही भगाना पड़ेगा जैसे कभी अंग्रेजों को भगाना पड़ा था और इस व्यवस्थाओं को खत्म कर देना पड़ेगा जो अंग्रेज हमारे यहां छोड़कर चले गए हैं हमारी पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था और कृषि नीति अंग्रेजों की है वाणिज्य व्यवस्था वाणिज्य नीति अंग्रेजों की है टैक्सेशन का सारा सिस्टम अंग्रेजों का है एजुकेशन पूरा अंग्रेजों का है सिलेबस पूरा अंग्रेजों का है और तो और सब्जेक्ट नहीं बदल पाए हम आजादी के साठ साल में एंथ्रोपोलॉजी अंग्रेज पढ़ाया करते थे गुलाम लोगों के अध्ययन के लिए वो आज भी पढ़ाया जा रहा है इस देश में तो बहुत शर्म है हम सबको अपने आप पर और अफसोस है इसलिए हमें स्वदेशी की बात स्वावलंबन की बात फिर कहनी पड़ रही है आजादी के बासठ साल में और एक अधूरी लड़ाई जो छूट गई उन्नीस सौ अगस्त में वो अधूरी लड़ाई को हमें पूरा करना है स्वतंत्रता हमें लानी है स्वराज्य की स्थापना हमें करनी है स्वदेशी को लाना है स्वराज्य और स्वदेशी को लाकर ऐसा एक तंत्र बनाना है जो सुजलाम सुफलाम भारत का प्रतीक बने ये बोलकर आप सभी का आभार बहुत धन्यवाद